ब्राह्मणा भगवंतो हंता अहम इम द्व प्रश्नौ प्रक्षा हे आदरणीय ब्राह्मण लोगों बाकी सबको संबोधित कर रही है कि मैं इस याजवल के से दो प्रश्न और पूछूंगी तव तो चेन में बक्षती अगर उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये मेरे को दे देता है तो न वई जातु युष्माकम इम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता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 कर लो और अगर इसमें यह विजित हो जाता है तो बस ठीक है अब हमारे को और कुछ नहीं करना है तो सा हो वाच अहम वही यज्ञ बल के तो गार्गी ने फिर यज्ञ के को संबोधित किया कि मैं तुम्हारे को हे याज्ञ के मैं तेरे को यथा काश्यो वैदेहो व उग्रपुत्र पूज्यम धनु अधिज्यम कृत् द्व बाणवंत सपत्ना सपत्नाति व्याधि हस्ते कृत्वा उपोतिष्ठित एक उपमा देते हुए कह रही है बड़ी आक्रामक मुद्रा के अंदर गार्गी बोल रही है तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काश्योवा वेदोवा काशी देश का या विधेय देश का कोई उग्रपुत्र हो उग्रपुत्र मतलब राजपुत्र क्षत्रिय हो क्षत्रिय तो उग्र होता ही है उग्रता होती है उसमें तेजस्वीता होती है उग्रता तेजस्वीता होती है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 आपको कुछ नहीं पता है क्या प्रश्न पूछा जाएगा अगला प्रश्न क्या आने वाला है तो ऐसे तो साहो वाच गार्गी ने पूछा यदर्धम हे याजवलके जो द्विलोक से भी ऊपर है ऊपर है, है यद अवाक पृथ्वी और जो पृथ्वी से भी नीचे है तो जहां ये लोकों की चर्चा की जाती है तो पृथ्वी को नीचे माना जाता है फिर अंतरिक्ष लोक है फिर द्व्यूलोक है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 द्विलोक और पृथ्वी लोक तो छूट गए दुलोक के ऊपर पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में तो पृथ्वी और द्विलोक तो छूट गए पृथ्वी लोक और द्विलोक तो छूट गए तो उसके लिए कहा इमे और ये दोनों भी द्विलोक और पृथ्वी लोक। और इनका विशेषण दिया ये कैसे यदि भूतम च भवत भविष्य जो हो चुका है पहले जो ये लोग बने हैं यानी अब नहीं रहे भव और जो हो रहे हैं अभी चल रहे हैं और भविष्य जो भविष्य के अंदर आएंगे यानी इस सृष्टि के जो लोग हैं बने नष्ट भी हो गए आज भी चल रहे हैं और आगे भी फिर फिर नए उत्पन्न होंगे तो ये जितने भी हैं भविष्य इति आचक्षते और जो द्विग पृथ्वी लोग जो पिछले भी हो चुके आज भी हैं और भविष्य में भी जो होने वाले हैं उन सबको इनको जो कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाले कस्मिन तत् ओतम च प्रोतम चीति ये सारे किसमें उत्प्रोत है ये किसमें विद्यमान है उत्प्रोत के लिए दूसरा शब्द हम कह सकते हैं घुले मिले ये किसके अंदर घुले मिले हुए हैं उत्प्रोत घुले मिले हुए हैं किसमें विद्यमान है ये सारे के सारे अब पृथ्वी पृथ्वीलोक ही अपने आप में बहुत बड़ा लगता है द्विलोक बहुत बड़ा लगता है तो इससे भी जो पड़े है इससे भी जो नीचे वो व्यापकता की दृष्टि से कथा है तो सहोवाच यज्ञ गार्गी से कहा यद गार्गी दिवो यद अवाक पृथिव्या उसके प्रश्न को दोहरा रहा है फिर से यद अंतरा पृथ्वी इमे यद भूतम च भवत चविष्यच ये आचक्षते प्रश्न को पूरा के पूरे को दोहराया आकाशे तद ओतम च प्रोतम ची ये सब आकाश के अंदर विद्यमान है आकाश अवकाश जो स्थान है दिखते स्थान है उसके अंदर ये सारा ओतप्रोत है आकाश में विद्यमान है आकाश शब्द परमात्मा के लिए भी आता है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 इसी जब उत्तर को सुना तो गार्गी बोली नमस्ते अस्तु याजल के याजल के आपको नमस्ते मैं नमन कर नमन का मतलब यहां पर मैं आपका आदर करती हूं सम्मान करती हूं यह अभिप्राय है नमन नमनते को नमस्ते का अर्थ आ गया ना मैं आपको आपका सम्मान करती हूं नमन करती हूं अब नमस्ते का अर्थ हम दूसरे अर्थों का भी प्रयोग करते हैं किसी से मुक्ति चाहिए मैं आपको नमस्ते करते हूं जाइए यहां से ऐसे मतलब विदा के लिए बस आपसे हो गया बस नमस्ते हो गई आपसे अब आप कुछ नहीं आगे कबात करनी वो तात्पर्य नहीं है यहां पर आदर पूर्वक कह रही है मैं आपका आदर करती हूं आपने ठीक उत्तर दिया आपने ठीक उत्तर दिया ये अभिप्राय है तो साह हुआच्य नमस्ते यो म एक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 अब नया प्रश्न नहीं बोला पहले वो पिछली सारी कथा फिर से बोली जा रही है यहां पर और इसको पक्का करके मैंने ये पूछा था आपने ये उत्तर, वो भी उत्तर देगा दोबारा जो का तू दोया गया है फिर से और फिर आगे प्रश्न करेंगे, क्या है जो हमने शुरू में देखा था साहोवाच यदूर यानी तीसरी कंडिका में वो की वो छठी कंडिका है बिल्कुल वो की वही साहो आच यदूर के दिवो यद अवाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमें यद भूत चवच्च इति आचक्षते कस्म तदत च प्रोतम ची और उत्तर भी आगे वैसा क्या वैसा ही है स होवा च यदर्धम गार्गी अंत में कहा आकाश में तो आकाशे एव तद ओतम च इति अब ये कथन किस तरह से हो रहा है कि मैंने आपसे ये पूछा था और आपने ये आकाश का इसका ये ये उत्तर दिया था उसके उत्तर को भी दोहरा दिया इसने अपने प्रश्न को दोहराते हुए उसके उत्तर को दोहराया और अब अपना प्रश्न अंत में कह रही है कश्मिन नु खलू आकाश है ओतश्य प्रोत्य ये जो सारा आकाश में उत्प्रोत था वो आकाश किसमें उत्प्रोत है आकाश किसमें गुला मिला हुआ है वो किसमें किस पर आश्रित है ये मूल प्रश्न को यह अंतिम वाला था तो अब इसका उत्तर या जीवल के दे रहे हैं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 जैसे स्व परमात्मा के साथ में ईश्वर के साथ में हमारा संबंध है पिता पुत्रवत संबंध है ये परमात्मा का नाम क्या है योग दर्शन में आता है तो इसके लिए तो वेद का ही प्रमाण शब्द का ही प्रमाण मानना पड़े प्रत्यक्ष से नाम का पता नहीं लगता है तो जो कहा उसका नाम अक्षर है जिसमें आकाश भी ओत है उसका नाम अक्षर है, है, है जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता है क्षीण नहीं होता है नष्ट नहीं होता है यथावत रहता है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 पृथ्वी है बड़ी है परमाणु बहुत छोटा है ऐसे इस दृष्टि से छोटा वो तो छोटे को दो भागों में बांटेंगे तो एक में अनणु और एक में अहस्व अदीर्घम फिर आगे कहा अलोहितम वो लाल रंग का भी नहीं है अलोहितम कई लोग कहते हैं ये परमात्मा कैसा है आदित्य वर्णम तमस परस्ता वेदाह में तम आता है ना मंत्र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 अगंधम गंध से रहित है अचुष्कम उसके नेत्र नहीं है अचुष्कम नेत्र नहीं है उसके एक तरफ वेद मंत्र में कहा जाता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात तो सहस्राक्ष का उसके तो हजारों आंखें और तो दूसरी तरफ यहां कहा जा रहा है अचुष्कम उसके नेत्र नहीं है बिना नेत्र वाला है तो उस पर हमेशा हमारे को ध्यान रखना है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 मात्र सौ ही व्यक्ति थे तो किस अर्थ में बोलते हैं हम यह केवल अब किसी ने एक लाख रुपए दिए तो एक लाख रुपए मात्र तो उसे देखा कि <laughs> मैंने तो लाख रुपया दे दिया ये बोल रहे हैं लाख रुपए मात्र केवल एक लाख रुपए वो ग्यारह लाख फिर लिख देते है मात्र तो बोले इनको केवल ही लिखा ही देता है इनको कि, इनकी कितनी भूख है कितने रुपए चाहिए तब मात्र लिखना छोड़ेंगे <laughs> कुछ भी दे दो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 मात्र भाई सौ रुपए जितना एक सौ एक रुपए दिए उसका मात्र का मतलब केवल नहीं है लेकिन मात्र शब्द का प्रयोग हम जब केवल के लिए करते हैं और वहां लिखने लगते हैं तो कहते हैं तो कितने ही रुपए दे दो इनको तो मात्र लगाना ही है हमेशा यही कहेंगे बस इतना दिया है जैसे बेटे कहते हैं पिता ने कितना दे दिया भले पचास लाख दे दिए पच्चीस लाख दे दिया, दे दिया कर, बस मात्र एक करोड़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 नद्नाती उसको कोई नहीं खाता है ऐसा वो अक्षर है जिसमें ये ये आकाश आकाश भी है है प्रश्न किया था आकाश किस में है? वो इस अक्षर में जो कि ऐसा ऐसा परमात्मा है और देखिए आगे परमात्मा के ही गुणों का बखान किया जा रहा है वह अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विष्ठता तो इसी अक्षर के प्रशासन में अक्षर मतलब वो ब्रह्म परमात्मा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 ये भी सारे घूम रहे हैं एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं खुद भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ठहरे में हैं किसी विशिष्ट जगह पे अनियति, अनियत रूप से कहीं नहीं जा रहे हैं जिसके प्रशासन में है, इन सबको धारण करने वाला चलाने वाला परमात्मा उसकी व्यवस्था में है उसके प्रशासन में है ये ऐसे ही और चीजों के लेकर एत से वाह अक्षर से प्रशासन है गार्गी दयावा पृथ्व्योगिष्ठता द्वि लोग और पृथ्वी लोग उसी के शासन में प्रशासन में धारण किए हुए ठहरे हुए हैं एक तेवा अक्षर से प्रशासने गार्गी निमेशा मुहूर्ता अहोरात्राणी अर्धमासा मासा ऋतव संवत्सरा विस्तिष्ठं इसी परमात्मा के प्रशासन में निमेश मुहूर्त काल के छोटे छोटे भाग है नेत्र को बंद करते हैं निमेश इतना सा काल जो है उन्मेश नेत्र को खोलना है तो निमेश अलग झपकने जितना ये छोटा सा काल मुहूर्त उस, उससे थोड़ा बड़ा अहोरात्र यानी दिन रात अर्धमास यानी पक्ष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 सिंधते नत्या और जिस जिस भी दिशा में नदियाँ हो रही हैं चाहे इस दिशा में चाहे उस दिशा में कुछ हिमालय के इस तरफ आ रही हैं तो कुछ हिमालय के उस तरफ भी जा रही हैं जैसे चीन की तरफ जाती हैं इधर नेपाल और भारत और तिब्बत और कश्मीर और पाकिस्तान और इस तरफ बह कर के आ रही हैं एक हिमालय के उस तरफ भी बहती हैं क्योंकि चोटी से जो बर्फ पिघलता है वो इधर भी आएगा तो उधर भी जाएगा कहीं दोनों तरफ बहती हैं नदियाँ किधर भी जाती हैं वो सब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 वो भी उसी के प्रशासन में है तो मनुष्यों का बताया देवों का बताया और फिर तीसरी कोटी बसती है पितरों की तो कहा दर्विम पितरों अनवायता पितर लोग भी जो झुके हुए हैं दर्वी के प्रति दर्वी होम के प्रति कर्मकांड में दर्वी होम आता है एक जिसके अंदर यवागु की और चरु की आहुतियां दी जाती हैं यवागु तो दलिया हो गया चरू भी एक तरह से चावल ही कही बिना मांड निकला हुआ जो चावल होता है पका हुआ चरु बोलते हैं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 इनकी सीमा बताई जा रही है कि ये अधिक नहीं चलेंगे अंत वाले हैं ये जितना है उतना भोग लेंगे बाकी फिर वापस वहीं वही तो परमात्मा को जाने बिना जब ये कर्म किए जाते हैं यज्ञादी और तप किया जाता है तो ये थोड़े समय के लिए होता है योवा एत अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात्ति सकृपणा हो जो व्यक्ति परमात्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है निमृत्यु को प्राप्त हो जाता है परमात्मा को जाने बिना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 निंदित अर्थ में भी है लेकिन वो शब्द देखेंगे तो कृपण शब्द तो कृपु सामर्थ्य से बना हुआ है तो यानी जिसकी सामर्थ्य होती है वो ऐसा व्यक्ति कैसी सामर्थ्य होती है सामर्थ्य तो होती है खर्चा नहीं करता है सामर्थ्य है बस ये इतनी प्रशंसा में तो कहा जा रहा है पर सकारात्मक ढंग से इसकी बहुत सामर्थ्य बहुत पैसे वाला है। लेकिन दे नहीं रहा है वो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 ंजूस हुआ ना और अभागा भी हो गया लाभ नहीं उठाया उसने पैसा बचा लिया भूखा मर गया धनवान रहा तो शरीर इंद्रियों को बचा के रखा नहीं तो घिस जाएंगी अगर परमात्मा को पाने में लगा दिया तो कष्ट होता है ना घिस जाएंगी वो नष्ट हो जाएंगी व्यर्थ चली जाएंगी वो बचा करके रख लेता है अपने को तो इसलिए यहां पर कृपण शब्द था तो जो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 तत्वा एतत् ए तत् गार्गी हे गार्गी वह अक्षर अदृष्टम दृष्टि उसको कोई देख नहीं सकता है लेकिन वो देखने वाला है पीछे भी ये बात आई थी यजवल्के ने इन्हीं लगभग शब्दों में पीछे भी कहा था या फिर उसके बारे में कह रहे हैं तो अदृष्टम वो दिखाई नहीं देता है लेकिन देखने वाला है वह अश्रुतम श्रोत्री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 वास्तव में देखने वाला तो वही है पूरी तरह देखने वाला तो वही है ठीक ठीक देखने वाला तो वही है हमारा देखना देखना क्या है खाना खाते हो भाई खाना खाने वाला तो ये है खाना खाने वाले तो शक्तिनंदन जी है या और किसी का के भी खाना तो ये खाता है।, तो ये है व्यायाम तो ये करता है व्यायाम करने वाला तो ये है शक्ति नंदन जी व्यायाम करने वाले आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये प्रशंसा के शब्द होते हैं कभी भी हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये है भई पढ़ने वाला तो ये है बस कक्षा में बहुत लोग पढ़ते हैं भई पढ़ने वाला तो ये है क्या दूसरे नहीं पढ़ते ऐसे ही यहां पर है तो कहा न अतो न अन्य दृष्टा दृष्टि इससे अतिरिक्त तो और कोई देखने वाला नहीं है न अन्य अतुअस्थि श्रोत्री इसके अधिक कोई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 न अन्यथा अस्ति मंत्री उससे बढ़कर के या उससे अतिरिक्त और, को और कोई मनन करने वाला नहीं है न अन्यथा अस्ति विज्ञाता उससे अधिक अन्य कोई जानने वाला नहीं है एक तस्मिन् खलू अक्षर गार्गी आकाश ओतश्चय प्रतश्चित इतने सारे विशेषण बता करके उनको कहा इसमें निश्चय ही इस अक्षर परमात्मा में ब्रह्म में गार्गी आकाश घुरा मिला है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 ठवा ब्राह्मण समाप्त हुआ अब आगे और चल रहा है यद्यपि तो इसने कहा था गार्गी ने कि मैं दो प्रश्न पूछ रही हूं हां एक और एक और आगे बारहवीं कंडी का है साहु आच ब्राह्मणा भगवंत तदेव बहु मन्य यत यस्मात् नमस्कारे मुच्चे ध्व हे ब्राह्मण लोगों, हे भगवान आदरणीय ब्राह्मण लोगो इसी को बहुत मानो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 सभी को सादर अभिवाद ओम शुभ